भाइयों और बहनों एक तो आपसे मेरी प्रार्थना है सब शांत हो जाइए और ये देखकर मुझको दुख हुआ है कि जब प्रार्थना चलती है तो भी कुछ न कुछ आवाज लोग करते रहते हैं ऐसे कर करना ही नहीं चाहिए क्या प्रार्थना है या तो क्या सभा चलती है उस वक्त लोगों को एक ज्ञान होकर जो हुआ है, होता है वो सुनना चाहिए जब सुने तब तो कुछ भी शिक्षा पाना है तो पा सकते हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो हमको पसंद नहीं आवे तो उस पर हम विचार भी तो कर सकते हैं लेकिन हम चाहे किसी सभा में और कुछ काम उसमें रखे ही आँख इधर उधर देखती रहें और आपस आपस में बातें करते रहें ये बड़ा अभिनय है अभिवाह से आवाज आता रहता है वो कुछ अच्छा नहीं और मैंने कह तो दिया है कि बहनों में एक आदत हो जाती है के थोड़े समय के लिए बैठे और पीछे दिल होता था, था अभी चलो चले जाए मैं यहाँ से देख रहा था तो बस कतार जम गई थी वो तो बहने चल रही थी तो यहाँ से उठी वो सब अभी नहीं है असभ्यता है और वो तो बहन चली गई वो तो अखबार भी शायद नहीं पढ़ती होगी उसको पता तो न चले लेकिन उनके कोई भी रिश्तेदार हैं पहचानने वाले हैं तो उनको समझा दें और यहाँ आते हैं इतना ही किसी भी सभा में चले जाए तो सभा का जो नियम है उसका पालन होना ही चाहिए और जिन लोगों ने बालता देकर मुझको सुना रहे थे तो मैं तो सुना नहीं पूरा क्या वो कहते थे वो कोई समझ में नहीं आता था मेरे काम अभी ऐसे नहीं रहे हैं कि जिससे वो जो कहते हैं वो मैं पकड़ लूँ तो पीछे मैंने पूछा तो भंग भंग की बात चल रही थी तो आज तो हवा में बंग भंग है ना एक वक्त हवा ऐसी थी कि बंग भंग कोई उससे बात नहीं कर सकता था अभी बंग भंग की ही बात चल रही है तो अगर आप लोग सब बंग का का भंग करना चाहेंगे तो मेरे जैसा एक आदमी कुछ भी कहें वो क्या काम की चीज है न मैं कांग्रेस में हूँ न मैं लीग में हूँ न कोई गवर्नमेंट में हूँ किसी जगह में नहीं न मैं भाई सौज न मैं यहाँ का गवर्नर हूँ मुझको तो अगर गवर्नर के वहाँ मैं चला जाऊं, तो सदामी करने के लिए जाऊं, तो ठीक तो है नहीं तो मुझको पुलिस वहाँ से धक्का देकर निकाल देंगे, ऐसा ही भाई के वहां ऐसा ही लीग वालों के वहां ऐसा ही कांग्रेस वालों के वहाँ उन सब की दया पर मुझको तो निर्भर लेना पड़ता है और मुझ पर रेम न करें दया न करें तो मुझको घर में बेचना पड़ता है उसके सामने क्या कहना था कि हमने हमको ये चाहिए और नहीं चाहिए और इतना भी समझ लो कि मैं कभी ये जीवन भर में नहीं किया है कि लोगों पर होकर कोई भी चीज में कर लेता हूँ लोगों को पूछता हूँ सब कुछ करता हूँ पीछे लोगों को कह देता हूँ कोई खुफिया तौर से नहीं करता हूं तो इसका भी इस प्रकार का भय भी मेरे तरफ से नहीं रखना चाहिए वो तो इतनी बात है अभी आज के जो प्रश्न है उसको मैं पहुंच सकूं तो मैं पहुंच चाहता हूं कृपा करके वहां आप सब शांत रहिए एक तो ये लिखा है कि हमारी क्या करना चाहिए जिससे अपने को और अपनी सभ्यता अपना अपनी कल्चर कल्चर के लिए अच्छा शब्द तो सभ्यता को छोड़कर मैं क्या कहूँ ख्याल में नहीं आता हैं? संस्कृति संस्कृति वो तो है तो वो भी तो वही वो, वो, वो वस्तु कहे सभ्यता लेकिन संस्कृति कहो तो अच्छा शब्द है क्योंकि संस्कृत शब्द है बाकी तो कुछ नहीं तो अपनी संस्कृति अपना जो कुछ सर्वस्व है उसको कैसे सुरक्षित रखें और पीछे ये है कि अपनी कल्चर तो भले वो हिंदू हो या तो मुस्लिम तो बंगाल में तो अभी आप लोग बात न करें या तो आप बात करें तो मैं बात करने का छोड़ लू नहीं तो आपको थोड़ी चंद मिनट के लिए खामोश रहना चाहिए और जो खामोश नहीं रह सकते हैं गर्मी होती है कुछ भी है तो आराम से रास्ते से भाग जाना चाहिए तो दूसरे जो सुनना चाहते हैं वो तो सुन सके और मैं जो बोलना चाहता है वो बोल सकू तो ये सवाल पूछा है अच्छा है मेरा जवाब इसका तो ये है संक्षेप में कोई भी कल्चर कहो सभ्यता कहो संस्कृति कहो उसको हिंदू नाम दे दो मुस्लिम नाम दे दो तो हम अपने आप ही बच सकते दूसरा कोई हमको बचाने वाला नहीं है एक महावाक्य है संस्कृत में भी है और खिस्टियों में भी है इस्लाम में भी है सब जगह हर एक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानिए अपनापन अपनापन की रक्षा वही कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है जब दूसरा मेरी रक्षा करता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ पीछे वो गुलाम ऐसी भाषा न कहूं मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ लेकिन तब मैं उसके बातें हट चलाता तो क्या कहते हैं हमको के तुम्हारा रक्षक तुम ही हो सकता है तो तुम्हारा रक्षक के मानिका कि तुम स्वेच्छाचारी हो उसकी बात नहीं है लेकिन जिसको अपनापन भी है अर्थात जिसको आत्मीयता है जो आत्मा को पहचानने वाला है उसकी रक्षा तो कौन कर सकता है या तो आत्मा ही आत्मा का बंधु होता है अथवा आत्मा ही आत्मा का शत्रु बनता है और पीछे आत्मा है वो तो तब है कि जब परमात्मा दो पानी का एक बिंदु है क्योंकि समुद्र पड़ा है अगर समुद्र सूख गया तो पानी का बिंदु की कोई किमत नहीं रहती है इसी तरह से आत्मा की कोई किमत नहीं है अगर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वही है ना कि सब आत्मा को मिलाकर एक बन जाता है और उससे भी अधिक क्योंकि उसको कौन मिला सकता है सब आत्मा को तो इससे भी जो अधिक है वो परमात्मा है तो या तो हम अपनी रक्षा करें आत्मा आत्मा की रक्षा करें या तो आत्मा परमात्मा से पूछे तो परमात्मा से कैसे पूछे परमात्मा मिल जाए तब तो उसकी रक्षा है दूसरे कोई रक्षा करने वाले नहीं है यहाँ जो लोग योग लो आवास कर रहे हैं कृपा करके चले जाए अगर नहीं चला जाना चाहता है और ये सभा होती है उसमें विक्षेप ही डालना चाहता है तो कहें तो मैं बंद रहूंगा लेकिन मुझको ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोलता रहूं और साथ साथ दूसरे भी बोलते रहें इतनी सभ्यता तो रखो कि जब तक कोई आदमी बोलता है और जो सभा में बोलता है तो उसकी सुनो नहीं सुनना है तो चला जाना चाहिए तो कहूंगा इसलिए मैं कहूँगा और पीछे बंगाल के लिए पूछा जाए तो बंगाल की सब, सभ्यता या तो बंगाल की संस्कृति बंगाल का तब तो पीछे उर्दू लवूंगा उसको उसकी रक्षा तो वो बंगाली ही कर सकते हैं, बंगाल की रक्षा वो बंगाली न करें तो कौन करेगा पंजाबी करेंगे क्या क्या गुजराती करेंगे के क्या क्या यूपी वाले करेंगे कौन कर सकते हैं कोई नहीं कर सकते बंगाल की रक्षा बंगाली ही कर सकते हैं तो बंगालियों को मिलना अगर मुसलमान अपने को बंगाली मानते हैं हिंदू अपने को बंगाली मानते हैं तो दोनों एक है ही हैं और दोनों को मिलकर रक्षा करना है अगर दोनों को मिलकर रक्षा नहीं करते हैं और एक दूसरों के से लड़ते हैं तो पीछे बंगाल का भंग हो जाता है तो भंग भंग तब होगा बंग भंग जब होगा तब मैं तो चीज कर कह न वाला हूँ दोनों पागल बन गए और पीछे उन्होंने किया अगर दो में से एक भी पागल नहीं बनता है या तो एक ही पागल बनता है तो भी बंग का भंग नहीं हो सकता है ये मेरा दावा है और ये बात मैं सब बंगालियों से कहना चाहता हूँ कि इतनी इतनी जो मैं कहता हूँ वो सुन ले तो सब कष्ट उनका दूर हो जाएगा ये तो पहला सवाल है और दूसरा ऐसा कहा है कि जब ऊपर से ऊपर से बिगड़ जाता है तो नीचे है तो ऊपर कौन है ऊपर तो हमारे हमारी गवर्नमेंट है सौरावती शायद है उनके जो जितने प्रधान है वो या तो कहो के सेंटर में कौन है तो जवाहरलाल जी है सरदार है वो मान दिया कि बिगड़ गए तो जवाहरलाल जी वो तो दीवाने बन गए या तो वर्ष बन गए या तो सरदार या तो बंगाल में जो किशोरावर्ती साहब और उनके सब हैं तो वो वो तो ऊंचे हो ना जब ऊंचा है जब ऊंचे हैं पर्वत के शिखर पर है शिखर बिगड़ गया है तो पीछे नीचे रहने वाले जो हैं तो तो भूम भूमि पर रहने वाले हैं उनका क्या वो कुछ कर सकते हैं क्या तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ क्यों नीचे जब नहीं है तो ऊपर जाएगा कौन ऊपर को कौन रखने वाला है नीचे हम पड़े हैं तब तो ऊपर हो सकता है मैंने तो जब इंग्लिश रहते है तब भी कहा और तब कहा उसे भी कर बताया हिंदुस्तानी समझ गए हैं तो हम, हम जब है तो शिमला है हम नहीं है तो शिमला कहां से कोशिश तो करें कोई भी हो कि शिमला में रहें और नीचे से हम सब काट डालें, नीचे से काट डाले तो शिमला कहाँ जाएगा शिमला को तो गिरला ही दे इसलिए अगर ऊपर निकम्मा बन जाता है तो उससे हमको परवाह भी नहीं करनी चाहिए ये तो हम एक माया में पड़े हैं फंसे हैं अंधेरे में फसे हैं इसलिए यही मानते है, हैं कि ऊपर है वो हमको बचाता है लेकिन ऊपर किसी को बचाता ही है ऊपर को आप लोग बचाते हैं और पीछे मान लेते हैं ओ वो तो हमारा छत्तर है अरे छत्तर क्या कर सकता है अगर आप वो छत्तर को हाथों में न रखें तो छप्पर तो छतर तो उड़ जाएगा वो है क्योंकि आप है। तो छत्तर आपकी रक्षा नहीं करता है लेकिन आप छत्तर की रक्षा करते हैं वो आपको समझना चाहिए तो जो उन्हें बता देता हूँ वो ही आप समझें कि यहाँ हमारा छत्तर वो चौरावटी साहब है और उनके साथ जो पड़े हैं वो वो हमारा छत्तर है लेकिन वो छत्तर को अगर आप लोग न रखे तो आप मुझको कहें तो उसको तो मुसलमान रखते है ना क्योंकि आज तो हमारी यहाँ तो जो जो चुनाव होता है पसंद भी होती है तो उसमें मुसलमान एक गिरोह हिंदू दूसरी गिरोह या तो नॉन मुस्लिम दूसरी गिरोह है ठीक बात है तो भी क्या हुआ वो जो पसंद करते हैं उससे तो वो तो हो तो गए लेकिन सरदार तो दोनों के बन जाते हैं तो दोनों में से एक, एक भी नीचे से निकल जाते हैं तो आप देखें तो सही तो वो रो नहीं सकता है और बन नहीं सकता इसलिए मैं कहूंगा ऊपर अगर अगर खराब हो जाता है तो नीचे वाले पड़े हैं वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं मैं कहता हूँ कर सकते हैं लेकिन दूसरा उसमें भरा है उसको याद रखना चाहिए कि जैसे हम हैं नीचे ऐसे ही ऊपर हो सकते हैं हम अगर गुलाम बनने के लायक न रहते अगर हम स्वास्थवश आपस आपस में न लड़ते तो अंग्रेजी ताकत कितनी भी बड़ी थी वो अंग्रेजी ताकत इतने वर्षों तक को हम हमको सताती रही और हमारे पर बेच रहती रही थी वो कभी बैठ नहीं सकते जब हम में जागृति हो गई हम समझ गए कि हम हैं तो वो है हम नहीं हैं तो वो रोल हो नहीं सकते तब तो अगर ये अंग्रेजों के लिए सच्चा था तो आज तो वो भी सच्चा ही है तो ऊपर अगर बिगड़ गया है तो उसमें मैं ये नतीजा पर आ जाता हूँ हम बिगड़े हम अगर न बिगड़े बिगड़े कैसे कि वो जो कुछ भी होता है वो तो हम नहीं करते हैं वो सच्ची बात है लेकिन हम अंधेरे में अंधेरे में इसलिए कुछ जानते ही नहीं अपनी शक्ति कितनी है वो भी हम नहीं जानते हैं तो, तो पीछे क्या होता है तब ये होता है कि तब तो पीछे वो हमको खा सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो मान लेते हैं कि वो तो सरदार है है नहीं छोराभी साहेब आपके सरदार नहीं हैं आपके सेवक हैं लेकिन आप उनको सरदार बनाकर बेच जाए तो सरदार बन जाते हैं जवाहरलाल जी आपके सरदार नहीं हैं सरदार पटेल वो सरदार नहीं है वो तो कहा जाता है सरदार है तो वो तो लोगों ने लोगों ने उनको एक प्रेम के वश होकर उनको सरदार बनाया मुझको महात्मा बनाया मैं महात्मा नहीं हूँ आप अगर मुझको नहीं बनाते हैं तो मैं नहीं बन सकता हूँ तो और आप मूर्ख रहे आप अज्ञान रहे अज्ञानवश रहे तो वैसे तो मैं बना हूँ तो मुझको आप बना देते हैं इससे ये नहीं कहा जा सकता है तो मैं महात्मा बनके बैठ गया हूँ तो जैसे मैं नहीं बैठ गया हूँ जवाहरलाल जी नहीं बने हैं सरदार नहीं बने हैं इसी तरह से आप समझे कि सौरावटी साहेब भी नहीं बन सकते हैं अगर सब के सब हिंदू ऐसा मानकर बेच जाए कि सौरावटी साहब हमारा तो सरदार नहीं है तो मैं कहता हूं कि नहीं है उनको कबूल करना होगा कि नहीं है इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर ऊपर ऊपर सच्चा नहीं है अच्छा नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि तो नीचे भी अच्छा नहीं है ऐसे गुमान में न रहें तो ऊपर तो जो खुश भी है लेकिन हम तो अच्छे हैं अच्छे हैं नहीं आपके आपके जरिए से ही वो ऊपर रह सकते हैं और अगर आप उसमें से निकल जाए तो ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा समझे ऊपर अच्छा लगता है ये लोग हिमालय को ले लो तो हिमालय के नीचे लेते हैं तो इतनी गर्मी होती है ऊपर चली जाए दार्जिलिंग वो तो हिमालय तो है हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा और इतना छोटा हिस्सा के उसकी कोई कीमत नहीं लेकिन वहां चले जाए तो हमको खूबसूरत हवा मिलती है इसलिए क्या हुआ अगर नीचे से आप निकल जाए तो दार्जिलिंग कहाँ है दार्जिलिंग कहीं रह नहीं सकता है इसी तरह से हिमालय और हिमालय से भी ऊपर तो पड़ा है ना वो सब क्योंकि हम उसकी रक्षा करते हैं इसीलिए वो करते और भरोस गीता में ऐसा बड़ा बात चल रहा देवलोग वो आप लोगों की रक्षा करते हैं जब तो आप हैं अगर वो देव रक्षा न करे तो आप नहीं हैं वो देव कौन अब लोग